गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राघारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधाररिगोविंद जय जय लाल की जय ऊं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओ जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यस्य कमलगल वाग्म ममृत जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णा परम धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय येरणया प्रवर्तिह तो वराको तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् श्री वैष्णवाई श्रीरूप साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साइक साहुधूतम पिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापादा श्री सह गण ललताशाखान्विता आज लंबितभुजौ कनकावदीर्तन कमलायताक्ष विश्वभरौुवरौ युगधर्मौ बंदे जगत्कतानर्पित चलीम चरा करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतौज्जलसा सौतिश्रिय हरपुरट सुंदरिवितकद संदी सदा हृदय कंदर स्र जयतां सुरतर पंगो मत्सरो मतरस्वपा भुजौ श्री राधाम मदन मोहनौ नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम दिवीं सरस्वती व्या तय मुदीर वाछाकलुभ्युभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो वराशे हे रूप दुर्गत जनैक जन दयावलोक हे श्री भट्टुमती रघुनाथ की जय श्री गुरुदेव परम श्री चैतन्य चरता मूर्ति काशी में प्रेमावतार राधा कृष्ण मिलितनु अंत कृष्ण बहिर्गौर प्रेम विलास विवर्त मूर्ति आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन प्राप्त करते हुए अनर्पित चरि भक्ति को जो जीव मात्र को कृपा करके प्रदान कर रहे हैं ऐसे श्रीमंद महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी उनके साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी छूट करके आए हुए हैं और श्रीमन महाप्रभु के साथ में दो महीने काशी में निवास करते हुए श्री महाप्रभु से चर्चा कर रहे और सिद्धांत तत्व सिद्धांत तत्व का विवेचन करते हुए श्रीमन महाप्रभु यह गुरुपन कराए कि श्री कृष्ण ही संबंध तत्व हैं संपूर्ण शास्त्रों के प्रतिपाद्य पदार्थ हैं उन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कर्म ज्ञान और भक्ति ये तीन साधन है इनमें भी मुख्य साधन भगवत भक्ति ही है और श्री कृष्ण सेवा करने का कृष्ण भक्ति करने का फल प्रयोजन पदार्थ भगवत भक्ति ही है इसी प्रसंग में श्री सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु से प्रश्न किया कि आपने पहले भट्टाचार्य जी के सामने आत्मा राम श्लोक की सुनी थी अठारह तरह से व्याख्या की थी यदि उचित समझे तो उन व्याख्याओं को मैं भी श्रवण करना चाहता अश्विम महाप्रभु चौसठ तरह से वहां पर तो अठारह तरह से व्याख्या की थी यहां पर चौसठ तरह से इसी एक श्लोक की व्याख्या कर रहे और उसके लिए श्री में 24 पूरा का पूरा अध्याय इस व्याख्या के रूप में ही प्रस्तुत किया गया इसी प्रसंग में आत्मा रामाश्च आत्माश्च था कुरी अहित की भक्तिम इतम भूत गुणोहरी आत्मा राम शब्द की व्याख्या शिव महाप्रभु कर रहे हैं आत्मा शब्द के सात अर्थ बताए गए थे ब्रह्म देह मन यत्न धृति बुद्धि और स्वभाव इनमें पहला आत्मा शब्द का जो ब्रह्म अर्थ है उस ब्रह्म अर्थ की यहां व्याख्या चल रही है जो व्यापक होकर के विराजमान हो वो जो परतत्व है वो ही सबके भीतर विद्यमान है और उस परतत्व का सर्वोत्तम स्वरूप है श्री कृष्ण श्री कृष्ण के परम स्वरूप को यदि किसी को प्राप्त करना है तो कल एक बड़ा सुंदर सूत्र श्री कल महाप्रभु ने दिया के राग भक्ति ब्रजय स्वयं भगवान पाए कि यदि कोई राग भक्ति के द्वारा भगवान की आराधना करे राग भक्ति का भी स्वरूप बिल्कुल शुद्ध स्वरूप होना चाहिए तो उसे व्रज में श्री व्रजेंद्र स्वयं भगवान की प्राप्ति होगी इसमें जरा जरासी भी गड़बड़ हुई तो फिर व्रज में मंजरी भाव धारण करके श्री प्रियालाल की सेवा कर सकने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा तब कहीं इधर उधर भटकना पड़ेगा यदि श्री कृष्ण के स्वरूप में माधुरी की ओर ध्यान नहीं है और कृष्ण के ऐश्वर्य ब्रह्म परमात्मा इन रूपों का भी ध्यान है तो फिर ब्रिज में कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी तब गोलों के बहिर मंडल में कृष्ण की प्राप्ति होगी इसी तरह से यदि साधक के हृदय में कहीं ये भावना आ गई कि मैं शास्त्र की सारी विधिमार्ग की विधि उस विधिमार्ग की विधि का अभी कल पालन करते हुए मैं आराधना करूं कोई भी अंग छूटे नहीं और उन अंगों का पूरी पूरी तरह से पालन करूं के अंगुष्ठाभ्य न इत्यादि अंगन्यास करन्यास करते हुए वो हृदय न्यास करते हुए विनियोग करते हुए यदि वो इन सब में बहुत ज्यादा उलझा रहा और भजन नहीं किया उसने केवल कि कर्मकांड और शास्त्र की विधि इनमें संपूर्ण रूप से उलझा रहा तो उसे द्वार का उसे महशीत्व माने श्री बैकुंठ धाम कृष्ण बैकुंठ उसके बहन मंडल में उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी इसी प्रकार श्री कृष्ण उपासना में गोपाल मंत्र में रुक्मणी जी उनकी भी उपासना की गई तो रुक्मणी आदि की भी वो उपासना करे और उसको नहीं छोड़े तो फिर उसे कहीं गोलोक जो है उनकी प्राप्ति होगी अब दूसरी बात ये है कि ऐश्वर्य के साथ में कृष्ण की आराधना करेगा तो उसे गोलोक की प्राप्ति यदि कृष्ण को नाकृत भी मान रहा है परंतु विधिमार्ग का एकदम पूरी पूरी तरह से पालन कर रहा है तो उसे द्वारका में श्री राधिका की छाया रूप जो सत्यभामा भामा है चंद्रवाली चंद्रावली जी की छाया रूप जो श्री रुक्मणी जी हैं उनके साथ में उसे मिलन की प्राप्ति होगी उनके साथ में तादात्म्यपन्न हो करके वो आ कहीं श्री कृष्ण का सेवन करेगा कृष्ण के सेवन में भी एक तीसरी बात और कि यदि उसने स्वयं गृहोपासना की या मंजरी भाव का त्याग करके मैं नायिका बनकर के कृष्ण का आस्वादन प्राप्त करूं अरे दासी बासी कौन बने हम तो रानी बनेंगे नायिका बनेंगे ये यदि भावना धारण करके उसने श्री कृष्ण की आराधना की कि अरे दासी तो छोटी है मंजिली तो छोटी है हम तो स्वयं गोपी बनेंगे श्री राधिका के साथ में तादात्म बन होकर के तब श्री कृष्ण का माधुरी आस्वादन करेंगे ये यदि विचार किया तो उसे फिर द्वारिका में सत्यभामा के परिकर में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा वो भी जन्म दो प्रकार से होगा यदि स्वयं ग्रह उपासना की है मैं ही राधिका हूं मैं ही उपास्य हूं ये भावना धारण के तो सत्यभामा में भा में होकर करके कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त होगा और यदि ये, ये नहीं मैं श्री कृष्ण की सेवा करूं राधिका की सेवा करूं परंतु तो ऐश्वर्य भाव अत्यंत अत्यंत है और विधिमार्ग का पूरा सेवन किया गया है तो वहां पर सत्यभामा भामा परिकर में उसको जन्म की प्राप्ति होगी व्रज में जन्म की प्राप्ति नहीं होगी व्रज में जन्म की प्राप्ति होगी तब तो जबकि पहली बात श्री कृष्ण को ईश्वर न समझ करके अपना प्यारा समझा जाए कृष्ण के साथ में स्वरूप से सेवा की जाए कृष्ण मेरे प्रिय हैं इस लौकिक सद्बंध भाव से सेवा की जाए ब्रह्म भाव से नहीं लौकिक सद्बंध भाव से लौकिक सद्बंध भाव का तात्पर्य है कि लोक में जैसे राजकुमार के साथ में राज महल के सेवक का संबंध है जैसे मित्र का मित्र के साथ में संबंध है जैसे माता पिता का पुत्र के साथ में संबंध है जैसे प्रेसी का प्यारे के साथ में संबंध है इस लौकिक सद्बंध भाव से यदि सेवा की जाएगी तो उसे निकुन्य मंदिर की प्राप्ति होगी एक बात दूसरी बात कि विदमान का सेवन नहीं करेगा वहां पर जैसे ब्रिजमासी जन कृष्ण की सेवा कर रहे हैं इसी प्रकार से सेवा करेगा जैसे माता पिता बंधु बांधव ये कोई मंत्र बोलकर के प्यारे की सेवा तो नहीं करते कभी मंत्र बोलने का अवसर आएगा तो छठे छमा से किसी अवसर पर उस समय गर्गाचार्य जी को बुला लिया किसी को बुला लिया श्री भावुरी आदि ऋषि उनसे वेद मंत्र का उच्चारण कर लिया नित्य वेद मंत्र उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है नित्य तो बस स्नेह भाव से ही ठाकुर की सेवा की जाए तो विधमार का त्याग कृष्ण को ईश्वर न समझ करके अपना प्यारा समझा जाए यह भाव और स्वयं कृष्ण की प्रेसी बनने की जगह हम राधा रानी की दासी हैं राधा रानी के परिकर की एक छोटी से अंश हैं। ये मन में विचार करते हुए यदि में सेवा की जाएगी तो फिर श्री वृंदावन निकुंज की प्राप्ति होगी और निकुंज में श्री प्रिया की प्राप्ति होगी तो विधि मार्गेण सेवते केवल नई भावे नो महेषी तम या पुरे ये आत्म शब्द की व्याख्या हो रही है आत्मा का तात्पर्य है लौकिक सद्बंधु भाव और उस लौकिक सद्बंधु भाव में शास्त्रीय विधि उसके कर्म कांड का आवश्यकता नहीं है अमुख अवसर पर नैमित्तिक अवसरों पर कभी भले प्रयोग कर दिया जाए वेद मंत्र का पंत, नित्य मंत्र में आवश्यकता नहीं वहां पर स्नेह के साथ में ही पूजा की जाएगी तब भी थोड़ा बहुत यदि अपनाया जाए तो वो केवल भाव को शुद्ध करने के लिए थोड़ा बहुत कहीं अपनाने में उसमें कोई बुराई नहीं है जैसे ठाकुर जी के भोग लगाया तो भोग जब भी लगाएंगे तो भोग की शुद्धि करने के लिए कहीं चारों जल डाल करके जैसे जो आ, ठाकुर जी की की भोग सामग्री है उसको शुद्ध करना ये तो किया जाएगा उसमें कोई की बात नहीं क्योंकि यशोदा भी कहीं करती कि कहीं करती होंगी कि किसी की रसोई करने में लग गई हो नजर नहीं लग जाए जान वस्तु आई है वो पवित्र हुई है कि नहीं तो यहाँ पर रागमार्ग की प्रधानता है कि बालक ने कहीं उल्टा सीधा किसी की दृष्टि दोष वाला भोजन कर लिया तो उसकी तबीयत खराब नहीं हो जाती तो इस दृष्टि से जो भूत शुद्धि है उस भूत शुद्धि के लिए थोड़ा बहुत कर लिया उतना पर्याप्त है उतना तो किया जाएगा जैसे व्यवहार में भी जब स्वयं भी भोजन करने के लिए बैठते हैं महात्मागण या एक सदग्रहस्त वह भी अन्य जो है वो अन्न की शुद्धि करने के लिए सत्यम तरते परिचय माने ये इस पदार्थ को सत्य बनाते हुए इसमें जो असत्य का अंश है उसको दूर करते हुए हम से युक्त करते हुए सत्य और रत इन दोनों से युक्त करते हुए इसको हम शुद्ध कर रहे हैं ये भाव हो गया तो ये तो व्यवहार में भी है लोग व्यवहार में भी नंदवाए भी ऐसा करते हैं तो उस तरीके से करने में कोई दोष नहीं है परंतु कोई पूरा ने ने उस कर्म अम्य करे और प्राणायाम करे और विनियोग करे उसकी जरूरत नहीं है ये, ये, ये, ये कहते है। तो भूत शुद्धि आदि के लिए थोड़ी भर शुद्धि जैसे अप्रस का विचार ये शुद्धि करते हुए तो साधक विराजमान होगा तो भाव के ब्रह्म शब्द का तात्पर्य है ब्रह्म नहीं।, नहीं आत्मा शब्द का आत्मा रामाष्टम आत्मा शब्द का अर्थ था ब्रह्म और ब्रह्म का तात्पर्य है परतत्व और परतत्व में भी श्री कृष्ण और कृष्ण में भी नराकृत कृष्ण उनका आराधन करें अब इसी में इसी भावभक्ति को ब्रह्म शब्द का एक अर्थ हुआ श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण आत्मा आत्मा रामाच माने कृष्ण को लौकिक सद्बंध भाव से प्रीति करने वाला उसको बता रहे हैं नायम सुखापो भगवान देह नाम गोपिका सुननाम चात्म भूता नाम यथा भक्ति मताम श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि नायम सुखापो भगवान यशोदा मैया ने कही कन्हिया को बांध लिया उस समय सुखदेव जी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं यशोदा जी के, के ना सुखा तो भगवान ये जो हमारे श्री दामोदर हैं श्री कृष्ण ये किसी दूसरे को उतना सुख नहीं देते हैं यथा भक्ति मतां हो इस वृंदावन में वृज भाव को धारण करके जो विराजमान हैं उनको जैसा ब्रजवासी जनों को जैसा सुख देते हैं ऐसा सुख और किसी दूसरे को नहीं देते हैं तो सुखाप का मतलब है सुख प्रदान करने वाले जितना सुख श्री यशोदा मैया को प्राप्त है ऐसा सुख देव की आदि को भी प्राप्त नहीं है अदिति आदि को भी प्राप्त नहीं है तो नाय सुखापो भगवान है श्री कृष्ण भगवान परंतु नरक नराकृतराम में जैसा ये निज परिकर को सुख देते हैं ऐसा सुख देने वाला कोई ऐसा सुख किसी दूसरे पड़कर को नहीं दिया एक बात फिर सुखाप का दूसरा कि के सुखपूर्वक प्राप्त जैसे श्री ब्रिज में है वैसा कहीं दूसरी जगह नहीं है यथाइव सुखपूर्वक जैसे यहां प्राप्त हैं ऐसी कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है दूसरी जगह बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी परंतु हां पर कन्या को कहीं भी पकड़ लो यशो जी पकड़ के ऐह भोजन कर ले चलो भोजन करने बैठो तो सुखाप है परंतु कोई दूसरा पड़कर कृष्ण को पकड़ करके भोजन करने बैठा है यह संबंध नहीं है तो माने ब्रिज में राग भक्ति जहां है वहां श्री कृष्ण सरलता से प्राप्त हैं दो अर्थ हो गए एक अर्थ हो गया सुखात्माने सुख प्रदान करने वाला दूसरा तो हो गया सरलता से प्राप्त जैसे ब्रिज में सरलता से प्राप्त है ऐसे कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है अब तीसरा कृष्ण को ब्रज में जैसा सुख मिलता है वैसा सुख कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता मान्य विधमार्ग से आराधना करने पर कृष्ण उतने सुखी नहीं हैं, जितने सुखी वे ब्रज में तो सुखाप के यो तो बहुत सारे अर्थ हो जाएंगे तीन अर्थ विशेष रूप से हुए सुख प्रदान करना सुख प्राप्त करना सरलता से प्राप्त हो ये तीन अर्थ होगी सुखाप जैसे यहां ब्रिजवासियों को सुख देते हैं ऐसा यदि ऐश्वर्य ज्ञान रहेगा तो प्रेमी को सुख प्राप्त की नहीं होगी लौकिक सदबंध भाव होने पर जैसे सुख की प्राप्ति होगी वैसे ईश्वर समझने पर सुख की प्राप्ति भक्त को नहीं होगी दूसरा श्री कृष्ण को प्रेम के कारण जैसी प्रीति की प्राप्ति होगी जितना संतोष होता है ऐसा संतोष उनको तब नहीं होगा जब कोई उनको ईश्वर समझ करके उनकी आराधना करे तो कृष्ण को भी सुख नहीं भक्त को भी सुख नहीं दो अर्थ होंगे न तो भक्त को सुख ना कृष्ण को सुख और तीसरा अर्थ हुआ सरलता से प्राप्त होने वाला भक्ति के द्वारा जितनी सरलता से श्री कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं वैसा योग ज्ञान कर्म इन मार्गों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते हैं तो यथा भक्त मताम यह माने इस भूमि पर बैठ करके इस ब्रिज में बैठ करके जैसे कृष्ण को सुख की प्राप्ति है वैसी दूसरी प्राप्ति नहीं है और यदि राग मार्ग से श्री कृष्ण की लौकिक सद्बंध भाव से सेवा की जाए वो भी दासी बनकर के राधानी की दासी बनकर के निकुंजी की दासी बनकर के सेवा की जाए तो जैसे श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी यहां राघानु मार्ग से इस निकुंज मंदिर की प्राप्ति होगी अन्यथा निकुंज मंदिर की प्राप्ति न होकर या तो द्वारका की प्राप्ति होगी या गोलोक की प्राप्ति होगी ऐश्वर्य में धाम की प्राप्ति होगी राग में जो लीला पर कर है उसकी प्राप्ति नहीं होगी तो नायम सोखापो भगवान हे श्री कृष्ण भगवान भगवत्ता का सार है माधुर्य देह नाम गोपिका सुता वे ब्रिजवासी जन भी अपने आप को देही मानते हैं और कृष्ण को भी अपना बालक मानते नाम कहकर के दिखाया कि ईश्वर समझ करके नहीं परमात्मा समझ करके नहीं बल्कि हमारा बालक है देही है जैसे हम शरीरधारी हैं ऐसे कन्हिया भी शरीरधारी है ऐसा लौकिक विचार रखते हुए जैसे ब्रिजवासी सेवा करते हैं उससे जो सुख की प्राप्ति है वैसी कृष्ण को ब्रह्म समझ करके आराधना करने पर न तो कृष्ण को सुख न भक्त को सुख न सरलता से कृष्ण की प्राप्त सुखाप के तीन से कृष्ण को सुख अपने को सुख और सरलता से कृष्ण की उपलब्धि ये तीनों वस्तुएं तब तक नहीं होंगी जब तक के राग भक्ति नहीं होगी राग भक्ति नहीं है तो ऐसे सुख की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए देहिनाम शब्द का प्रयोग किया कि कृष्ण को ब्रह्म परमात्मा भगवान समझ करके नहीं बल्कि देही समझ करके कृष्ण के साथ में प्रीति की जाए अरे कहीं गर्म पानी गर्म दूध बालक है और जल्दी जल्दी में कहीं गर्म दूध मुंह में लगा लिया तो जीप जल जाएगी इसे ठंडा करके ही यशोदा जी श्रद्धा देंगे तो ये जो भाव है ना अब जो ब्रह्म है जहां ब्रह्म परमात्मा मान रहे हैं वहां पर तो ठाकुर के लिए क्या आग्नि और क्या ठंडी तो पद जहां देही करके माना वहां उनके सुख का आत्मवत्त विचार होगा यथा देहे तथा देवे यथा देवे तथा गुरु ये जो भाव है वो तो देहना अब गोपिका सुता गोपिका सुत दिखा रहे हैं कि यशोदा विचार कर रही है ये मेरा बेटा है इस लौकिक सद्बंध भाव से श्री यशोदा प्रीति कर रही हैं लौकिक सद्बंधु भाव ये मेरा बंधु है ये मेरा संबंधी है लोक का संबंधी है ऐसा विचार करते हुए कृष्ण की सेवा कर रहे ज्ञान नाम चात्म नाम ज्ञानियों को भगवान इस प्रकार प्राप्त नहीं है क्योंकि तो ज्ञानी कृष्ण को आत्मा समझ करके मांग रहे हैं वे आत्मतत्वात आत्मत्वात्मातृत्वात्त आत्मा ये भाव धारण किए हुए हैं वे सब में वो ब्रह्म विद्यमान है ऐसा विचार किए हुए हैं इसलिए ज्ञानियों को वो सुख की प्राप्ति नहीं है आत्मभूतान आत्मभूत का तात्पर्य है कि कृष्ण तो ब्रह्म हैं पर छेद सामान्य इनसे सर्वथा रहित हैं और श्री कृष्ण ब्रह्म होकर के विराजमान हैं यदा आपनोति यदा दत्ते यश्यान हो चासे संत तो भावह तस्मात तस्मात्मा प्रकीर्तता यद आपनोति जो सारी वस्तुओं में व्याप्त होकर के विराजमान है उसका नाम आत्मा य आदत् जो सारी वस्तुएं जिसके भीतर ही जाकर के अंत में लीन होंगी प्रय काल में वही एकमात्र बचेगा और यशयान यो यने सृष्टि काल में वही साक्षी होकर के विषयों को भोग रहा है मूलतः चेतन पदार्थ वो है भोगने वाली पदार्थ चेतन होता है अचेतन नहीं होता है जब कोई भोग तो नहीं करता है चेतन भोग करता है और ईश्वर ही वो परमात्मा ही चेतन होकर के मूल चेतन होकर के विराजमान परमात्मा की चेतनता के कारण जीवात्मा में चेतना आई जीवात्मा की चेतना के कारण शरीर में चेतना आई शरीर की चेतना के कारण विषयों को भोग रहे हैं। तो मूल रूप में जो सब का साक्षी होकर के विराजमान तो आत्मा शब्द के यदि व्याख्या करें तो यत आपलोती जो सब में व्याप्त है यत यदत् के बाद में सारी वस्तु जिसमें ही बचेंगी अर्थात उसमें ही समाहित हो जाएंगे सृष्टि के पहले था सृष्टि के बाद में भी वही रहा और जब सृष्टि है तब भी जो साक्षी रूप में विराजमान है ऐसा जो पदार्थ है उसको हम आत्मा कहेंगे ये आत्मा तो आत्मा समझ करके नहीं ज्ञानी जन आत्म भूताना मैं ही ब्रह्म ब्रह्मू या वो परमात्मा सृष्टि स्थिति संहार का कारण है ये विचार करके उसकी आराधना करते हैं पांतो भक्त ऐसा नहीं है भक्त उसको दे ही समझ करके ये मेरा प्राण धन है मेरा संबंध ही है परम बंधु है ऐसा समझ करके लौकिक सदबंधु भाव इनके द्वारा श्री कृष्ण की आराधना करते हैं यथा भक्त मताम जैसे भक्ति वाली श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं ऐसा और कोई दूसरा नहीं करता है इह लीला में जैसे ब्रजवासी कृष्ण को अपना प्रिय समझते हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है तो आत्मा रामाष्ट्र में आत्मा शब्द का हुआ ब्रह्म ब्रह्म शब्द का अर्थ यहां ब्रह्म न लेकर के भक्तों के लिए आत्मा शब्द का अर्थ हुआ परम प्रिय बंधु ऐसे ब्रिजवासी जन श्री कृष्ण से कुरवंती प्रीति आत्मा श्री मुनिरो निर्ग्रंथ आपके रुख में कुरवंती अहित भक्ति में कृष्ण के साथ में अहितुकी भक्ति करते है इसी बात को आगे विस्तार में से भी कह रहे हैं कि विधि भक्ति पार्शद वैकुंठे जा यदि कोई विधि भक्ति करेगा वही पहले कह आई उसी बात को कह रहे हैं कि यदि अंगन्यास करन्यास मार्ग भूत शुद्धि इन सबों में बहुत ज्यादा उलझा रहेगा तो पार्श्व देह से वैकुंठ रूप में प्राप्त होगा उसे गोलोक की प्राप्ति होगी निकुंज मंदिर की प्राप्ति नहीं होगी जैसा कहा य्रज अमृषभावृत्या वृष दूरे मया शीला मैया हुपणीयशीला तो सूश कथनाव वैक्ल्य बाष्पकलता ऋषभ अनुवृत्तिया ब्रह्मादिक जो देवता है वे ऋषभ अनुवृत्तिया सर्वश्रेष्ठ अनुवृत्ति के द्वारा सर्वश्रेष्ठ अनुवृत्ति धारण माने अनुकूलता धारण करके ब्रह्मादिक देवता आपकी आराधना करते हैं दूरे है यमा ऐसे जो भक्तगण हैं, उनको यमधर्म राज कभी आता नहीं है ऊपर शीला और उनमें शील उन भक्त में निरंतर निरंतर विराजमान वे तो माना कि ब्रह्मादिक देवता अनिमिशा देवताओं का एक नाम है अनिमिश। अनिमिश माने उनकी पलकें नी झी झपकती हैं। पलक अनिश माने उनकी पलकें झपकती नहीं हैं। तो अनिष ये देवताओं का नाम है तो जो है, देवता वे अनुभृत्या, हे ऋषभ हे श्रेष्ठ अनुभत्या वे आपकी सेवा करते हुए विराजमान होते हैं और परम फल को प्राप्त करते हैं मोक्ष को देवता भी प्राप्त करते हैं दूरे यमा यम धर्मराज का फिर उनको भजन करने वाले को डर नहीं रहता है शीला और सारे सदगुण भी उन व्यक्तियों में आ जाते हैं कथ नाम राग वे अपने स्वामी के यश का निरंतर निरंतर गायन करते हैं और वैष्प वैक्लब्य बाष्पकलिया उनकी कृतांग रोमांच से युक्त होकर के उनके शरीर से युक्त आंखों से अश्वधारा उनमें सात्विक भाव प्रकट होते हैं वे लोग आपका आपको ही प्राप्त करते हैं यज्ञ ब्रजंती वे आपको ही प्राप्त करते हैं तो यदि विधमार्ग से सेवा करेगा तो बैकुंठ में आपको प्राप्त करेगा और राग मार्ग से सेवा करेगा तो श्री नकुंज मंदिर की दासी बन करके मंजरी बन करके वह आपकी सेवा करेगा सही से उपासक त्रिविध प्रकार अकाम मोक्ष काम सर्व काम आ जो कृष्ण की भजन करने वाले हैं वे तीन प्रकार के हैं अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम, काम उदारधि तीव्रेण भक्त योगेण यजेत पुरुषम परम वे इनमें कोई अकाम है आकाम का तात्पर्य है कृष्ण के सुख को ही सुख मानना कोई है सर्व काम मैने भोग मोक्ष हमको मिल जाए भोग मिल जाए सर्व काम यह भी, भी मिल जाए ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए कुछ है मोक्ष काम माने मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए मैं कहीं मुक्त होकर के विराजमान हो जाऊंगा मोक्ष की तीन स्थिति हैं मोक्ष की एक स्थिति है कि अविभागे ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाओ यह एक मोक्ष हुआ मोक्ष का दूसरा स्वरूप है कि ब्राह्मण जन्मनी उपन्यासादिभ्य के पहले बैकुंठ की प्राप्ति हो और फिर पार्शद देह प्राप्त करके उपन्यासादिभ्य वैकुंठ की प्राप्ति हो और उपन्यास माने भगवान में अवस्थित हो करके मैं रहूं जैसे चांदी की थाली है और उसमें चांदी का ही सितारा बनकर के उस थाली के भीतर पड़ा हुआ ये दूसरी स्थिति पहली स्थिति कौन सी थी बोलो जैसे समुद्र में बूद मिल गई अविभागेन दृष्टत्वात इस मोक्ष को चाहते हैं कौन ज्ञानी जन ब्रह्म ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाए बिंदु सिंधु में मिल जाए ये ज्ञानियों का मोक्ष है योगियों का मोक्ष है जैसे चांदी की कोई थाली है और उसमें चांदी का ही एक सितारा पड़ा हुआ है दिख भी रहा है परंतु तो उसकी कांति में ही डूबा हुआ है और वो कोई सेवा नहीं मिल रही है उसे बस वहां पर स्थित है परंतु उसकी अलग आइडेंटिटी है पहचान जरूर हो रही है कि ये सतारा है ये चांदी की थाली ये यह दो स्थिति हुई अब एक तीसरी स्थिति है वो है कि संपद आविर्भाव स्वयं शब्द माने वैकुंठ में पहुंचे फिर आविर्भाव वहां पर पार्षद बनकर के जन्म मिला स्वयं शब्दार्थ और चिन्मय पदार्थ प्राप्त करके चिन्मय शरीर प्राप्त करके श्री बैकुंठ श्री बैकुंठनाथ की कृष्ण की श्री राम जी की जो भी अपना उपास स्वरूप है उसकी सेवा करते हुए बिराजमान तो मोक्ष की ये तीन स्थिति हुई एक स्थिति है बिंदु सिंधु की सिंधु की स्थिति दूसरी स्थिति है कि चिन्मय पदार्थ में ही अनुचित होकर के जीव की स्थिति होना कभी दिख जाएगा कभी नहीं दिखेगा दोनों स्थिति हो सकती हैं कभी दिख भी सकता है कभी नहीं भी दिख सकता है तीन का यदि समुद्र में पड़ा है तो कभी दिख जाए कभी नहीं भी दिखे यह दूसरी स्थिति है यह इस स्थिति का वर्णन किया गया कि जैसे पूर्व में प्रवेश करके व्यक्ति का अपना अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ पुरम प्रविशति भक्तियारम गीता में भगवान कह रहे हैं अठारवे श्लोक अध्याय में पीछे सबसे अंतिम वाक्यों में कह रहे हैं कि विषते तदन भक्ति के द्वारा मुझम प्रवेश करता है उसका व्याख्या की पूर्व प्रविशति अब किसी व्यक्ति ने प्रवेश किया में खो गया है परंतु उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ पहचान समाप्त हुई है अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ एग्जिस्टेंस उसकी बनी हुई है कि उन उसके अलग से आइडेंटिटी वह नहीं प्राप्त हो रही तो एक स्थिति यह भी हो सकती है चाबी की थाली है उसमें कभी आइडेंटिटी दिख रही है कभी आइडेंटिटी नहीं दिख रही कभी चांदी की चमक में दब रहा है कभी दिख रहा है कि ये चांदी की थाली है और इसमें ये चांदी का एक सितारा है ये दूसरी स्थिति हुई और तीसरी है कि संपद्य आविर्भाव स्वेन शब्दात स्वेन माने चिन्मय स्वरूप धारण करके बैकुंठ में पहुंचकर के संपद माने पहले बैकुंठ की प्राप्ति हुई फिर आविर्भाव पार्षद देश योगमाया जी ने इस जीव को प्रदान किया मंजिरी स्वरूप प्रदान किया आविर्भाव वह वहां पर नव मंजरी हो करके वह श्री कोई कोई भी मंजिल स्वरूप जो है अमुख मंजरी स्वरूप कलाप मंजरी कोई भी स्वरूप अपना स्वरूप धारण करके वह श्री प्रियालाल इनकी सेवा करते हुए विराजमान हैं कभी चमेली मंजरी बन करके कभी आ, रस मंजरी बन करके कभी वो रूप मंत्री जो आ, अनुगत मंजरी हैं उन अनुगत मंजरी के रूप में कृष्णा मंजरी मंजिरी बनकर केिया मंजरी बन करके जो भी श्री गुरुवेद ने उसे नाम दिया है उस नाम के द्वारा वह वहां पर विराजमान होकर के श्री प्रिया की सेवा करते हुए वह विराजमान है तो संपत्ति माने वैकुंठन में पहुंचा नुकुंज में पहुंचा पहुंच करके आविर्भाव मंजिली रूप में उसका आविर्भाव हुआ और स्वयं माने वो आविर्भाव भी चिन्मय स्वरूप से उसका आविर्भाव हुआ और चिन्मय स्वरूप से आविर्भाव होकर के वो वहां विराजमान हुआ तीनों ही मोक्ष है तीनों ही प्रकार के मोक्ष हैं ज्ञानी चाहेगा सायुज एक योगी वो कहता है कि सायुज नहीं है वहां पर अणुजीव का अणुपन कभी समाप्त नहीं हुआ वो विराजमान है जैसे सितारा कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा नगर में जो व्यक्ति गया है कभी उसकी झलक दिख सकती है कभी भीड़ में नहीं दिख रही दोनों स्थिति होती का समुद्र की लहर में कभी उभर करके सामने आ जाए ऊपर दिख भी जाए कभी नहीं भी दिखे पर सेवा नहीं है सेवा सुख नहीं है सेवा सुख प्राप्त करना यही सबसे बड़ी बात है तो हम लोगों के जीवन का देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल तो क्लियर होनी चाहिए हम लोगों के जीवन का लक्ष्य क्या है कि हम कहीं पार्शदेह प्राप्त करके प्रियालाल की सेवा करें यही सर्वोत्तम साधक का अभिष्ट हो सकता है तो उसको प्राप्त कर तो अका अकाम का तात्पर्य है कि दासी बनकर के हम उत्पन्न हो अपनी इच्छा कोई भी नहीं है हमको जो मूल स्वरूप दिया है दासी बने का उस दासी स्वरूप में हम विराजमान रहें और श्री प्रिया लाल की सेवा करें सारा प्रेम है राधा राधारानी से ही निकला हुआ श्री राधा रानी है सब प्रेमों की मूल स्रोत सर्वभाव का सर्व लासी मादुलोयम परा श्री राधारानी है प्रेम की समुद्र और हम लोग हैं गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होने पर एक चींटा कहीं आया है हम लोग छीटा तो श्री राधानी का सुख तो सर्वोत्तम सुख है परंतु राधानी की सुख की तुलना की कृपा से हमें जो अंश आया है उस अंश को प्राप्त करके हम श्री प्रियालाल की सेवा कर रहे हैं पंत राधानी के सुख को तो कोई दूसरा प्राप्त कर नहीं सकता है राधानी का सुख सर्वोत्तम होकर के सर्वश्रेष्ठ होकर के राधारानी का सुख है अब यदि दासी भाव की अपेक्षा कभी नायिका भाव भी कोई प्राप्त प्राप्त कर ले तो उसको नायिका भाव में सुख नहीं मिलेगा सखी गणों को नायिका बनने में सुख नहीं है जैसा सखी बनने में सुख है मंजरी कभी नायिका भाव चाहती ही नहीं है उसे मंजरी दासी भाव में जितना सुख है नायिका भाव में सुख है ही नहीं इसीलिए शास्त्र में एक दूसरी बात कही कि दासी भाव की अपेक्षा नायिका का तो जो सुख है उसकी भी अपेक्षा दासी का सुख कहीं अधिकारो गुना अधिक यहां राधारण से तुलना नहीं की जा रही है यहां की जा रही है अपने ही जो नायिका भाव और अपना ही दासी भाव जो भाव यदि ऑप्शन दिया जाए कि मंजरी यह है नायिका भाव यह है दासी भाव कौन सा भाव तुझे अधिक पसंद आएगा तो वो उन्मुक्त रूप में कहेगी ना मुझे नाय का भाव चाहिए ही नहीं पाद आप तो नान्यत कदापि समय देव पादापजा वरदास मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम सत्य दास मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम रघुनाथ दास गोस्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि मेरे सामने दो ऑप्शन आ जाएं, दो विकल्प आ जाएं कि नायिका बनना चाहेगी कि दासी बनना चाहेगी तो मैं स्पष्ट रूप से कह दूंगा कह दूंगी कि नहीं नायिका भाव मुझे नहीं चाहिए बोलो चलो सखी भाव ले लें बिल्कुल सखी भाव भी नहीं चाहिए मैं तो दासी भाव भी चाहूंगी अब तीन विकल्प तो आ गए किसी के पास में कि नायिका बन जा सखी बन जा और दासी बन जा कौन सी चीज पसंद करेगी तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पादाब तब बिना बरदास्य में वो हे श्री राधा रानी आपके चरण कमलों के दास्य के बिना नायक भाव नहीं चाहिए सखी भाव भी नहीं चाहिए दास के बिना कदा के समय किसी भी समय भूल में सपने में भी कलाप समय कह करके दिखा रहे हैं सपने में भी भूल करके भी मैं दासी भाव को छोड़ करके न सखी भाव चाहती हूं न ना मैं नायिका भाव तो कभी चाहूंगी नहीं नायिका भाव को तो चाहूंगी नहीं दासी में जो सुख है क्योंकि ऐसा दासी में क्या सुख है कि नायिका भाव भी नहीं चाह रही हो वो एक नायिका को केवल कृष्ण का है कृष्ण के सुख का अनुभव है नायिका को श्री कृष्ण उनके मिलन का सुख अनुभव है नायिका को परंतु सखी को कृष्ण के सुख का भी अनुभव है और श्री राधिका के सुख का भी अनुभव है दोनों के सुख का अनुभव है राधिका अपने सुख का अनुभव करेंगे कृष्ण अपने सुख का अनुभव करेंगे तो सखी दोनों के सुख का अनुभव करेंगी इसलिए सखी के लिए दोनों पासे हैं व्यवहार में भी देखने में आता है यदि कोई राम जी से पूछे कि प्रभु चंद्रशेखर दास बाबा धृष्टान देते थे कोई राम जी से पूछे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है तो राम जी महाशय जी न जाने क्या क्या इधर उधर की बात करते रहेंगे कि स्वर्ग ऐसा है और मोक्ष ऐसा है और परमात्मा ऐसा है और ये प्राप्त करो ये प्राप्त करो और नरक में ये कष्ट स्वर्ग में ये कष्ट और सत्यलोक में ये कष्ट सुख और बैकुंठ में ये सुख और ये ये सुख है दुनिया भर की बात करते रहेंगे परंतु तो यदि कोई जानकी जी से पूछे उपास्य कौन हैं तो जानकी जी कटाक्ष से श्री राम जी की ओर देख देती हुई कंखी से इशारा कर देंगे कि उपास्य है राम जी उपास्य न स्वर की बात करेंगे न मोक्ष की बात करेंगे न और कोई बात करेंगे कह देंगे ये उपास्य है कंखी से कह देंगे कटाक्ष से कह देंगे अब यदि कोई लक्ष्मण लाल से पूछे कि कौन उपास से हैं तो श्री लक्ष्मण लाल कहेंगे बोलिए युगल सरकार उपास से राम दोनों उपास से ये उपास से पर यदि कोई हनुमान जी से कहेगा पूछे कि कौन उपास से हैं तो हनुमान जी कहेंगे श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों मैया इनसे युक्त होकर के श्री राघविंद्र सरकार ये पास से है बोला वृद्धावन बिहारी हो गया राम जी से पूछोगे तो वे धर्म अर्थ काम मोक्ष न यानी क्या क्या बताते रहेंगे भटकाते रहेंगे सार की बात नहीं बताएंगे बड़े कठिन से कभी खुल पाएंगे तो कहेंगे मैं उपास से हूं बड़े कठिन से नहीं तो दूसरी दूसरी बातें तड़काते रहेंगे जानकी जी से कहो तो भी कहेंगे नहीं नहीं एकमात्र उपास्य यही है और कोई दूसरा उपास्य नहीं लक्ष्मण जी से कहो तो भी कहेंगे नहीं नहीं श्री युवा सरकार यही परंपरा में उपास से है परंतु हनुमान जी से यदि कोई पूछे तो भी कहेंगे कि चारों भैया चारों मैया सबके सब, सब यही परंपरण उपास से तो हनुमान जी को सबके सुख का अनुभव है जबकि जानकी जी को रामचंद्र जी को केवल एक एक सुख का अनुभव है नायिका पने का सुख या नायक पने का सुख उपास या उपासक का सुख उनको प्राप्त है सबका सुख प्राप्त नहीं इसलिए दासी का जो सुख है उसको मैं ज्यादा चाहता हूं मैं नायिका बनने का सुख नहीं चाहता हूं पन नायिका पन्ने में केवल कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन है जबकि दासी बनने में प्रियालाल दोनों के सुख का आस्वादन है इसलिए रघुनाथ दास गोस्वाम जी ने कहा कि पादप जीवस्तव बिना वरदास में वो हे श्री राधिका में आपके चरणों की दासी हूं ईगो अभिमान को धारण करूं और इस अभिमान को धारण करके दासी हूं राधिका की उपास से है जो ऐसा मन में विचार करते हुए मैं सुनिश्चित करके बैठूं यदि कोई ये कहे तुम दासी नायिका बन जाओ तो नायिका की तुलना में यह जो व्यवस्था दास्य भाव है या कहीं अधिक बढ़कर के है इसलिए इस दास्य भाव के अलावा और कुछ चाहती ही नहीं हूं पादाबी होना बर दास्य आपका जो दास है वही श्रेष्ठ है इस चरण कमलों के दासी के बिना नान्य कदापि समय सपने में भी मृत्यु सामने उपस्थित हो रही हो तब भी मैं दूसरी वस्तु को नहीं चाहूंगी कदापि समय अथवा समय का तात्पर्य है कोई कितनी भी सौगंध दिलाए उसकी सौगंध दिलाने पर भी मैं आपके चरणों के दास के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु को स्वीकार नहीं करूंगी बोले सखी बन जाओ बोले सक्षायित मम नमोस्तु नमोस्तु नित्य सखियों को भी मैं नित्य प्रति प्रणाम करूंगी सखी परम क्योंकि उनके यूथ में ही तो ये दासी है शिव शाखा जी के यूथ में ही तो श्री रंगदेवी जी के यूथ में ही तो ये दासी है ललिता जी के यू में ही तो ये दासी है इसलिए प्रणाम है परंतु दास आए थे मम रसोस तो सत्यम सौ खा करके कहती हूं सत्यम शपथ लेकर के कहती हूं कि मैं दासी ही बनना चाहता हूं उसमें ही मुझे रस है तो मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा मेरे प्राणनाथ नाथश्री श्यामा है श्री कृष्ण लिंग की मैं दासी हूं शपथ करो तुरंत छीए सौगंध जब ली जाती है तो कोई महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु को की सौगंध ली जाती है अपनी सौगंध खाता हूं बेटे की सौगंध खाता हूं है? तो जो प्रिय वस्तु होती है उसकी सौगंध खाई जाती है तो शपथ करो छीए। का तिन का कितना मूल्यवान होगा कि उस तिन को छू करके फिर सौगंध खाता हूं श्री हरविश जी कह रहे हैं कि श्री मेरे प्रारनाथ श्री श्याम श्री श्यामा ही मेरे प्राणनाथ सर्वस्व होकर के विराजमान हैं शपथ करो तिन ये, ये तिनके की सौगंध लेकर तिन का कितनी बड़ी बात बात होगी जिसकी सौगन खा करके कहते हैं कि मैं श्री राधा रानी की दासी ही दासी होकर के विराजमान रहो को काबू दिए कोई कहीं किसी जगह चित्त लेकर के रहो जे अवतार कदम में भजत है कोई अवतार कदम में इनका भजन करता रहे करता रहे मुझे उस, उसकी कोई परवाह नहीं मैं तो तिनके की सौगंध लेकर के सबसे ज्यादा मूल्यवान जो प्राण धन है उसकी सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं श्री राधा रानी की ही दासी हूं तो तीन प्रकार के जन हैं अकाम मोक्षकाम काम अकाम की व्याख्या चल रही है अकाम कौन है शुद्ध भक्त जिनमें अपना सुख नहीं है वे शुद्ध भक्त हैं, वे अखाम होकर के विराजमान क्योंकि अपने सेवा को ही सुख एक वाक्य है मूल आधारभूत कि सेवा ही सुख है जिसने सेवा को अलग रखा सुख को अलग रखा जितना अलग है उतना ही दूर है और जिसने सेवा को ही सुख में ला लिया मान लिया वो उतना ही निकट तो ये जो मोटो है मूल वाक्य है वो मूल वाक्य है सेवा ही सुख है और ये जो भाव ये जो वाक्य है इसकी सार्थकता कहीं पूरी तरह से प्राप्त होती है तो वो सार्थकता श्री विश्वानंद में प्राप्त होती है निकुंजेश्वरी में कि सेवा के अलावा और कुछ सुख है ही नहीं भाई सुख तो मिलेगा सेवा में जो घी परोस रहा है श्री चंद्रशेखर दास बाबा कहते थे बोलो तो जो घी परोसता है उसको अपने हाथ चिकने करने की जरूरत नहीं है घी परोस परोसने वाले के हाथ अपने आप अप चिकने हो जाते तो जो सेवा करेगा उसको सुख तो मिलेगा ऐसा नहीं है कि सेवा करें सुख नहीं मिल रहा है सुख तो मिलेगा ही मिलेगा वो तो परम सुख मिलेगा उसे परंतु उस सुख का उपयोग वो अपने लिए नहीं करेगा उस सुख को भी श्याम सुंदर की सेवा ही बना लेगा तो जिसने सेवा को बहुत गंभीर बात है जिसने सेवा को सुख बना लिया और जिसने सेवा को जितना सुख बना लिया वो उतना ही श्रेष्ठ ये एक पैरोमीटर हो गया पैमा हो गया सेवा को जो जितना सुख बना ले वो उतना ही श्रेष्ठ है और ये जितना श्री विश्वानंद ने बनाती है सेवा को इतना और कोई दूसरा उस कोटि में नहीं बना सकता श्याम सुंदर का दर्शन करके सुख की प्राप्ति हो रही है प्रिया जी के चेहरा के ऊपर एक ग्लो आया चमक आया परंतु तो उस चमक को अपने लिए नहीं रख रही है उस चमक के द्वारा उस चमक को देख करके श्याम सुंदर का प्रेम श्याम सुंदर का सौंदर्य और अधिक बढ़ा राधा रानी का प्रेम और श्याम सुंदर का जो सौंदर्य तो प्रेम और सौंदर्य इन दोनों में होड़ा होड़ी चल रही है प्रेम कहता है मैं बड़ा और सौंदर्य कहता है श्याम सुंदर का मैं बड़ा प्रेम बढ़ता है यदि दुगुना तो श्याम सुंदर का सौंदर्य हो जाता है चौगना और चौगने सौंदर्य को देखकर के करके रानी का प्रेम फिर अठगुना बढ़ता है और श्याम सुंदर का सौंदर्य फिर सोलह गुना बढ़ता है कहां तक मल्टीप्लाई होगा ये पता नहीं ये ये। तो अपना जो निज सुख है अपने निज सुख को जो सेवा को जितना सुख बना सके उतना ही वह श्रेष्ठ और ये जो ये जो बैरोमीटर है ये बैरोमीटर जैसा राधा रानी में पूर्ण लागू होता है ऐसा ये पैमाना कहीं दूसरी जगह लाग, लागू नहीं है राधा रानी जिस तरह से अपने सुख को श्री श्यामचंदर को सर्वदा समर्पित करती हैं इतना कोई दूसरा नहीं कर पाता है क्योंकि दासीपना यह सी का स्वरूप है सखी पना वह उसका स्वरूप है और अपने स्वरूप का त्याग नहीं कर पाती जबकि श्री राधा रानी और कृष्ण दोनों एक हैं प्रेम के ही दो भाग आश्रम विषय इसलिए राधा रानी परिपूर्ण रूप से अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर पाती हैं और अपने प्रेम को अपने सुखों को सेवा बना पाती है एक बात याद रखना है वे? सेवा ही सुख है नहीं सुख ही सेवा है यह जो वाक्य है कि अपना सुख वो अपना सुख नहीं है वह सेवा ही है तो सुख को सेवा बना पाना ये जहां जितना ज्यादा होगा वह उतना ही श्रेष्ठ होगा और इसीलिए श्री मादना के महाभाव की जो परिभाषा दी गई वो परिभाषा यही दी गई कि सर्व भावों गमोल्लासी मादलोय पर रहा सारे भावों का उद्गम वहीं से हो रहा है अर्थात जो सेवा की जा रही है वही सुख है तज विकार मन दिन दुलरावे तिनको भाग कहत नहीं आ हमारे ब्रिज की रसकों की एक परिभाषा है तज बिकार ब्रम दिल दुल रा तेरा सुख तेरे साथ मेरा सुख मेरी अंटी में यह बेकार ठाकुर का सुख ठाकुर के साथ में और सेवक का सुख सेवक के साथ में यह बेकार परंतु प्रेम कहां का हल आएगा वहां कहलाएगा जहां अपना सुख भी ठाकुर का सुख बन जाए तो सेवा ही सुख है जो सेवा की जा रही है वही सुख बन जाए तो तज विकार बेकार का तात्पर्य है तेरा सुख अलग मेरा सुख अलग और भ्रम का तात्पर्य है जाने सेवा मिलेगी या नहीं कर तो रहे कुछ दिख तो रहा नहीं कुछ हाथ में ले तो लग नहीं रहा इसका नाम है भ्रम और जहां सेवा करने में ही सुख की प्राप्ति कर रही है जो सेवा की जा रही है आहार सेवा सेवा अपने आप में उपलब्धि है और जो उपलब्धि वह सेवा ही बन जाए बाद तो बड़ी बारीक बात है कहने के लिए तो बड़ी कही जा सकती है अनुभव तो बड़ी दूर की बात है परंतु तो बिना अनुभव के जो बात है उसको कहीं कह मात्र रहे हैं कि प्रेम उसे कहेंगे जहां पर अपना स्वार्थ अलग हटा दिया गया प्यारे का स्वार्थ ही जहां परम सुख देने वाला हो इसका नाम है प्रेम और वो प्रेम ही जहां प्रेम भी सेवा ही बन जाए सेवा के लिए प्रेम किया गया और प्रेम अंत में सेवा ही बन जाए ये जितना जहां ज्यादा होगा वह उतना ही श्रेष्ठ होगा और यह सर्वोत्तम रूप में प्राप्त है कहीं तो वो श्री राधा रानी सर्वभागत गमोल्ला से इसलिए जो एक मोटो सेंटेंस है एक मोटो वाक्य है एक आदर्श जो वाक्य है वो आदर्श वाक्य ये हुआ कि सुख ही सेवा है सुख को जहां सेवा सेवा के सुख को प्राप्त करने के लिए सेवा की गई और सेवा ही जहां सुख जो है वह सेवा ही बन गया तो सुख ही निज सुख है घी परोसा गया हाथ तो चिपने हुए पंत चिकने होने पर जो चमक आई वो चमक श्याम सुंदर की सेवा के लिए ही है श्याम सुंदर को भी उल्टी प्रीति को और उल्टे बढ़ाने वाली है और श्री चैतन्य के भाग में आदि ने जहां भूमिका निरूपण की गई वहां पर यही कहा कि विभोर कलियन सदा विधि गुरु रौरवचर्या विहीन मोह उपचित वक्रमापिशुद्ध जयति मोरद्विष राधिकांत राधा श्री राधिका का जो अनुराग है वो श्रेष्ठ है जहां पर के गुरु होने पर भी सदा वृद्धि को प्राप्त हो विभू होने पर भी जिसमें कहीं अभिमान न हो और टेढ़ाव होने पर भी जो परम शुद्ध हो विरोधावास ऑक्सिमोरन जो विभू है उसकी वृद्धि क्या होगी जो गुरु है उसमें गौरव नहीं आए दीनता है और तेरा होने पर भी परम शुद्ध हो ये तीन विरोधी वस्तुएं यदि कहीं प्राप्त हैं तो वो श्री राधिका के अनुराग में प्राप्त हैं विष्वानंद के अनुराग में वे प्राप्त हैं तो निष्कर्ष की बात यह हुई कि श्री राधिका की संपूर्ण सेवा श्रीमती श्री राधिका की श्री राधा स्वामी की संपूर्ण सेवा वह उनको जो कोई सुख प्राप्त हो रहा है वह सुख सेवा ही है सेवा के लिए ही है सुख सेवा बन रहा है श्याम सुंदर को सुख देने के लिए ही वे सेवा कर रही हैं जो सुख प्राप्त हो रहा है स्वयं को वह भी सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित है यह समर्पण कहीं दूसरी जगह उतना नहीं है क्योंकि श्री राधिका का प्रेम तो प्रेम का ही दो पक्ष है एक आश्रय और एक विषय जबकि दास्य आदि जो भक्ति हैं सक्ष आदि जो भक्ति हैं उन सक्ष आदि भक्ति में कहीं आश्रय विषय दो अलग अलग होकर के विराजमान है उनका दासियों का दासीपना वह स्वतः होकर के विराजमान है इसलिए वहां पर दासीपना कहीं न कहीं रहेगा जबकि यहां पर श्री विद्यापति कहते हैं अनुखन माधव माधव रटियत सुंदरी भेद मधाई गे माई माधव माधव कहते कहते श्री राधिका ही माधव हो जाती हैं। ये जितु देखो तित श्यामयी ये स्थिति कहीं प्राप्त हो जाती है तो वहां पर सेवा सुख ही निज का जो सुख है वो निज का सुखी ही सेवा बन जाता ये है ये है। परंतु तो सखी दासी बने को एकदम नहीं छोड़ेगी मंजरी दासी बने को नहीं छोड़ेगी इसलिए मंजरी में जो प्रीति है वो प्रीति वह अपने नायिका बने के भाव को वह स्वीकार नहीं करेगी वो दासी पने के भाव को ही स्वीकार करते हुए विराजमान होगी और वो जो मंजरी है वो मंजरी दास से भाव को ही पसंद करती है यद्यपि जो प्रीति आई है उसकी मूल स्रोत समुत्र श्री राधिकाई हैं क्योंकि सुख को सेवा रो लेना जैसा श्री राधिका में जिस कोटि में विद्यमान है उस उसकोटि में कहीं दूसरी जगह संभव नहीं है दूसरे उसके विस्तार होकर के विराजमान है उसके एक्सपेंशन है उसके वैभव है परंतु श्री राधिका में वह स्वाभाविक रूप में वह प्रीति विराजमान है तो अकाम, श्री राधिका ही मूलतः अकाम है मोक्ष काम दूसरे हुए मोक्ष काम मोक्ष काम तीन प्रकार के ब्रह्म में साहिज्य मिल जाना चादी की थाली में सतारा बन करके रहना अथवा कहीं पार्षद देह प्राप्त करके ठाकुर की सेवा करना ये तीनों ही मोक्ष हैं तो मोक्ष कामी जो हैं वो भी साधक कहलाएगा और सर्व काम होगा और सर्व काम करने वाला वह वा भी सर्व काम संसार की इच्छा उनको प्राप्त करने के लिए तो तीन प्रकार के एक हुए सकाम भक्त एक हुए मोक्षिकाम भक्त और एक हुए अकाम बन करके जिनकी विज सुख भी सेवा बन जाए ऐसे जो भक्त हैं वे तीन प्रकार के हुए तीव्रेणी भक्ति योगे यजित पुरुषम परम श्री हरि की ही आराधना करनी चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने सुखों से मुक्त हो जाए बेकार और भ्रम तेरा सुख तू रख मेरा सुख मुझे दे दे पहले मेरे हिस्से की पाती मुझे दे दे तो ये बेकार हुआ और हुआ और भ्रम कि जाने सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस भ्रम को त्याग करके दिन दुलरावे दिन माने प्रतिदिन प्रिया लाल की दुलरावे प्रिया लाल की जो सेवा करती हैं ऐसी सखियों का भाग वर्णन नहीं किया जा सकता है तुमको भाग कहत नहीं आवे तज कार भ्रम दिन दु माने अपने स्वार्थ को छोड़ करके और भ्रम माने सेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस भ्रम को छोड़ करके दिन आवे सदा सदा लगा रहे ऐसे व्यक्ति का भाग्य कभी कहने में नहीं आ सकता है तो ये मुख्य रूप से आत्मा कौन हुए आत्मा शब्द कार्य हुआ आत्मा रामाष्ट मे हो सबसे बड़े आत्मा कौन हुए सबसे बड़े आत्मा राम हुई श्री विश्वानंदनी प्रेमी जगत ये आज का प्रवचन का पूरा निष्कर्ष का निष्कर्ष हुआ और उसमें यही एक मोटो वाक्य जो है वो यही है कि जहां सुख भी सेवा बन जाए सुख लेकर के अपने पास में नहीं बल्कि सुख भी सेवा बन जाए सुख ही सेवा है सुख सेवा ही है सुख सेवा बन जाए ये श्री राधा रानी में परिपूर्ण रूप से ये बात प्राप्त होती है इसलिए मुख्य आत्मा राम श्री राधा रानी है और वे राधा रानी श्री कृष्ण में अहितुकी प्रीति करती हैं आत्मा राम अष्ट मुनियो निर्ग्रंथ्युक्रमंती अहितुकी भक्ति हमारे हरि ऐसे हैं जो के अहित की भक्ति आत्मा राम गणों से कराते हैं आत्मा राम श्री राधिका हैं राधिका का परिकर है और वे श्री कृष्ण उन आत्मा राम श्रेष्ठ श्री राधिका और राधिका परिकर से अपनी सेवा कराते हैं बोलवृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गिताय गौर हरि बो जय श्राम